श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट इस घटना के चार दिन पहले हृदय छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर जा रहा था यात्रा करने के पूर्व किसी अनिश्चित आशंका से उसका चित्त युक्त हो उठा तथा श्री रामकृष्ण देव को छोड़कर उसके जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई श्री रामकृष्ण देव से उस विषय को निवेदित करने पर उन्होंने कहा तो फिर तुम मत जाओ उसके बाद तीन दिन बिना किसी विघ्न के व्यतीत हो गए श्री देव प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने जन्ने के समीप जाकर स्वयं अपने हाथों से यथा साध्य उनकी सेवा किया करते थे हृदय भी ऐसा ही किया करता था तथा काली की माँ नाम की एक टहलनी प्राय दिन भर उनके निकट रहा करती थी हृदय पर वे प्रसन्न नहीं थी अक्षय के मृत्यु के समय से ही उनके मन में मानो इस प्रकार की धारणा हुई थी हृदय ने ही अक्षय को मार डाला है और श्री रामकृष्ण देव तथा उनकी पत्नी को मारने का भी वह प्रयास कर रहा है इसलिए वे कभी कभी श्री रामकृष्ण देव को सतर्क करती हुई कहती थी हृदय की बातों को कभी न मानना जराग्रस्त होने से और भी अनेक विषयों में उनके बुद्धिभ्रंश का परिचय मिलता था उदाहरणार्थ दक्षिणेश्वर के बगीचे के समीप ही आलम बाजार में जूट का कारखाना था मध्याह्न में वहाँ के कर्मचारियों को कुछ देर के लिए छुट्टी दी जाती थी तथा आधे घंटे बाद सीटी बजाकर उनको काम पर बुलाया जाता था उस आवाज़ को वृद्धा ने श्री वैकुंठ की शंख ध्वनि मान रखा था तथा जब तक वह आवाज़ उनके कानों में नहीं पहुंचती थी तब तक वे भोजन करने नहीं बैठती थी उस समय भोजन के निमित्त उनसे अनुरोध करने पर वे कहती थी अभी मैं कैसे खा सकती हूँ श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभी भोग नहीं लगा है वैकुंठ में शंख ध्वनि नहीं हुई है अतः कैसे भोजन किया जा सकता है कारखाने की जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन सीटी न बजने के कारण वृद्धा को भोजन के लिए बैठाना बहुत कठिन हो जाता था हृदय तथा श्री रामकृष्ण देव को उस दिन विभिन्न उपाय खोज वृद्धा को भोजन कराना पड़ता था अस्तु चतुर्थ दिवस उपस्थित हुआ वृद्धा में अवस्था अवस्थ अस्वस्थता का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया सायंकाल के बाद श्री रामकृष्ण देव उनके समीप उपस्थित हुए तथा अपने बाल्य जीवन की विभिन्न घटनाओं की चर्चा कर उन्होंने वृद्धा को आनंद प्रदान किया आधी रात के समय उन्हें सुलाकर श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में लौट आए दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ लगभग आठ बज गए कि भी फिर भी वृद्धा कमरे का दरवाजा खोल बाहर न निकली काली की माँ ने नौबत खाने के ऊपर के कमरे के दरवाजे पर बहुत आवाज दी किंतु वृद्धा का कोई जवाब न मिला उसने द्वार पर कान रखकर सुना कि उसके गले से एक प्रकार की विकृत ध्वनि निकल रही है तब घबरा उसने श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय से यह बात बतलाई हृदय ने जाकर किसी तरह दरवाजा खोल देखा कि वृद्धा बेहोशी बेहोश पड़ी है अब आयुर्वेदिक दवा लाकर हृदय उनकी जीभ पर उसका लेप करने लगा तथा एक एक बुंद करके दूध तथा गंगा जल उन्हें पिलाने लगा इस प्रकार तीन दिन बीतने के बाद उनका अंतिम समय उपस्थित देखकर उनको अंतर जली पारलौकिक मंगल के निमित्त मुमूर्सु व्यक्ति के शरीर के निम्न भाग को गंगाजी में निमजित करना किया गया तथा श्री रामकृष्ण देव ने पुष्प चंदन व तुलसी लेकर उनके पाद पद्म में अंजलि प्रदान की तदनंतर सन्यासी श्री देव के लिए अनाचरणीय होने के कारण उनके निर्देशानुसार तो उनके भतीजे रामलाल ने वृद्धा का अंतिम संस्कार किया असौर समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण देव के आदेशानुसार वृक्षोत्सर्ग कर रामलाल ने श्री रामकृष्णदेव की जनने की श्राद्ध क्रिया को विधिवत सम्पन्न किया मातृवियोग होने पर तर्पण करने में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव द्वारा उसे संपन्न करना संभव न होना उनकी गलत कर्मावस्था मातृवियोग होने पर शास्त्रीय विधानुसार सन्यास ग्रहण की मर्यादा की रक्षा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने असोच ग्रहण आदि नहीं किया था जन्ने के निमित्त पुत्रोचित किसी भी कार्य का अनुष्ठान नहीं किया गया यह सोचकर एक दिन वे तर्पण करने को प्रवृत्त हुए किंतु अंजलि भरकर जल लेते ही उन्हें भावावेश हो गया तथा उनकी उंगलियां निष्क्रिय तथा असंलग्न हो जाने के कारण सब जल गिर गया बारंबार प्रयास करने पर भी वे उस कार्य में सफल नहीं हो पाए तथा दुखित होकर रोते हुए दिवंगत जन्नी को लक्ष्य कर उन्होंने अपनी असमर्थता को निवेदित किया तदनंतर उन्होंने किसी पंडित के मुख से यह सुना था गणित कर्मावस्था में अथवा आध्यात्मिक उन्नति के फल स्वरूप स्वभावतः कर्म के एकदम समाप्त हो जाने पर ऐसा हुआ करता है उस समय शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना संभव न होने पर भी उस व्यक्ति को किसी प्रकार के दोष का स्पर्श नहीं होता है